संक्षिप्त महाभारत वन पर्व धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन वैष्ण जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धम्य के पास गए और बोले भगवान मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर धीर एवं पराक्रमी है मैंने अपने उद्योगी साहसी शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं परम समर्थ भगवान वेद भी ऐसा ही कहते हैं इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य ज्ञान कृति, लक्ष्मी वैराग्य और धर्म ये छह भग नृत्य निवास करते हैं इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है यह तो अर्जुन की बात हुई कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है अश्वस्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है सूतपुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पर पुरंजय धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सीख आने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है हम लोग अर्जुन की बाड़ जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं उसकी शूरता और सामर्थ्य पर हमारा विश्वास है हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बताइए जिसमें अन्न फल फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्यात्मा सत्पुरुष रहते हों हम लोग वहीं चल कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें पुरोहित धौम्य ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर मैं तुम्हें पवित्र आश्रम तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी तीर्थों का महात्मा श्रवण करने से पुण्य होता और तदनंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो सौगुना अधिक पुण्य होता है जब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राजर्षि सेवित तीर्थों का वर्णन करता हूँ नैविसारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा वहाँ देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं वह तीर्थ परम पवित्र पुण्यप्रद और रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हों तो अच्छा है किंतु यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृत्तोत्सर्ग कर दे तो उसके पहले पीछे की दस दस पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गय सिर नाम का तीर्थ स्थान है वह महानदी फलगु है एक अक्षयवट नाम का महावट है जहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व तो प्राप्त किया था पूर्व दिशा में ही है पुण्य सलीला भगवती भागीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है उसके तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणाएँ देकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे गंगा और यमुना का विश्व विश्वविख्यात संगम स्थान प्रयाग है वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है बड़े बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहां बहुत से यज्ञ याग किए थे इसीलिए उनका नाम प्रयाग पड़ा है अगस्त मुनि का उत्तम आश्रम और बड़े बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही है कालंजर पर्वत पर हिरण्य आश्रम है अगस्त पर्वत बड़ा रमणीय पवित्र एवं कल्याण साधना के उपयुक्त है परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत जिस पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था उधर ही है बाहुदा और नंदा नाम की नदियाँ भी वही हैं दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है उस नदी का जल मंगलमय एवं तपस्वियों के द्वारा सेवित है उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं वेणा और भागीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र हैं उधर ही राजा नृग की पयोष्णी नदी भी है पयोष्णी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं एक और गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र पयोष्णी को तो पयोषिनी नदी ही सबसे बढ़कर होगी ऐसा मेरा विचार है द्रविड़ देश के अंतर्गत पांड्य तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ वरुण तीर्थ और कुमार तीर्थ भी है ताम्रपर्णि नदी गोकर्ण आश्रम अगस्त आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणी है सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम देव मंदिर नदियाँ और सरोवर हैं सौराष्ट्र देश के चमशोध भेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विस्तृत है पिंडारक तीर्थ एवं उज्जयंत पर्वत भी है सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तव में श्रीकृष्ण का वही स्वरूप बतलाते हैं कमलनैन भगवान श्री कृष्ण पवित्रों में पवित्र पुण्यों में पुण्य मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं वे चर, अक्षर और पुरुषोत्तम सब कुछ हैं उनका स्वरूप अचिंत एवं अनिर्वचनीय है वे ही प्रभु द्वारिका में निवास करते हैं पश्चिम दिशा में आनर्थ देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्य प्रद्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं वहाँ पुण्य सलीला नर्मदा नदी है उसकी गति पश्चिम की ओर है उसके तट पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष झाड़ियाँ एवं जंगल है तीनों लोग को पवित्र तीर्थ देव मंदिर नदी वन पर्वत ब्रह्मादि देवता ऋषि महर्षि सिद्ध चरण और बड़े बड़े पुण्य आत्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं नर्मदा तट पर ही विश्वभा का आश्रम है जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था वैदुर शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है उधर केतुमाला मेध्या नदी और गंगा द्वारा ये तीर्थ तीन तीर्थ है सैंध्यारण्य नाम का एक पवित्र वन है उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं ब्रह्मा का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों को पवित्र आश्रम है उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो मनुष्य पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ की यात्रा की इच्छा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है उत्तर दिशा में परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है प्रलक्षावतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में, में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अवभृत स्नान किया जाता है फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है अग्निश्रे तीर्थ भी वही है सरस्वती नदी के तट पर बाल्यिल्ल ऋषियों ने यज्ञ किया था सतपुरुष उसकी महिमा का बखान करते हैं दृश्यद्वती नदी नग्रोध, पांचाल्य दाभल्य और दाल्भ्य के आश्रम भी वहीं हैं उत्तर के पर्वतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकलती थी उसी स्थान का नाम गंगाद्वार है उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े महर्षि निवास करते हैं कणखल में सनत कुमार का निवास स्थान है पूर्व पर्वत भी वही है भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगुतंग महापर्वत भी है भगवान नारायण सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम है उनकी कृति बड़ी मंगलमयी है उनकी वि विशाला नाम की नगरी बद्रिकाश्रम के पास है विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र और प्रसिद्ध है बद्रिकाश्रम के पास पहले ठंडे एवं गर्म जल की गंगा बहती थी उनमें सोने की रेत चमका करती थी बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं स्वयं परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर निवास करते हैं वह पुण्य क्षेत्र तीर्थ एवं तपोवन पर स्वरूप है क्योंकि देवाधिदेव निखिल लोक महेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता उन्हीं भगवान के निवास स्थान विशाला बद्रिकाश्रम से बड़े बड़े देवर्ष्री सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं अवश्य ही वह तीर्थ अन्याय पवित्र अन्यान्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है धर्मराज तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी पुरोहित धौम्य इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे उसी समय परम तेजस्वी लोम ऋषि के दर्शन हुए